वाली आंखों का इस मस्ती में सूझे नाम क्या कर डालू हाल मोह सम आज आपके साथ हिंदी फिल्मों के बारे में मत हिंदी फिल्मों के प्रभाव के बारे में नहीं हिंदी फिल्मों को देखने के अनुभवों के बारे में कुछ साझा करना चाहूँगा अनुभव से पहले मैंने हिंदी फिल्म विशेषकर इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में ज़्यादातर फिल्में हिंदी फिल्में ही थीं अंग्रेज़ी फिल्में ये सब कुछ तो बहुत बाद में आया और इसलिए शायद हिंदी फिल्में ही हमारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई हैं तो ये पहला अनुभव बात तब की है जबकि मेरी बेटी बहुत ही नंदी सी बच्ची थी और हम लोग मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर में हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पर पांच सिनेमा हॉल थे उन पांच सिनेमा हॉलों में कोई भी फिल्म एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं टिकती थी तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारा समय मैंने अकेले भी गुजारा था आ, मतलब उस समय नौकरी शुरू ही की थी उस समय और उसके बाद दो साल तीन साल कहीं बाहर रहकर फिर वापस मुजफ्फ़रपुर पहुंचा था तो मुझे पता था और बहुत फिल्म देखने का शौकीन था तो पहले ज़माने में तो हर दिन एक फिल्म देखता था उसके बाद में पत्नी बेटी आ गई तो हर दिन एक फिल्म देखने की बात तो नहीं परंतु ये हुआ कि भाई हफ्ते में एक फिल्म तो कम से कम बनती है तो आप साहब बुरा मत मानिएगा मगर यह एक ऐसी फिल्म की कहानी है जिसकी चर्चा तो बहुत हुई है और जिसके गाने बहुत ही मशहूर और मरूफ हुए हैं फिल्म थी हिम्मत वाला और अगर मैं कह सकूँ तो मेरी देखी हुई सबसे बुरी फिल्मों में शायद हिम्मत वाला भी बुरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नापसंद रही बाकी फिल्म तो अच्छी रही होगी ज़रूर बहुत अच्छा बिजनेस भी किया इस फिल्म ने तो अब साहब वो फिल्म देखने हम लोग पहुँचे मुजफ्फरपुर के उस सिनेमा हॉल का नाम तो नहीं याद है परंतु फिल्म इतनी चल रही थी कि बालकनी में टिकट नहीं मिला तो जब बालकनी में टिकट नहीं मिला तो अब फर्स्ट क्लास का टिकट लेना क्योंकि फिल्म देखे बगैर फिल्म हॉल से चले आना ये तो हम लोग के नियम के विरुद्ध था तो मैं पत्नी और तीन साल की छोटी बच्ची तीन साल की भी नहीं थी शायद ढाई साल की ही थी हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच गए और हम लोग को शायद पिछली सबसे पीछे वाली लाइन में तो नहीं मिला था टिकट उसके एक दो तो लाइन आगे मिला टिकट हम लोग वहाँ बैठ गए साहब इतफा किए था कि हमारे अगल बगल की सीटें खाली थी अब फिल्म शुरू हुई मुझे याद नहीं उस फिल्म में क्या था मगर मुझे ये याद है कि उस फिल्म में कुछ नाच गाने ज्यादा ही थे और बहुत कलर था उस फिल्म में परंतु हमारे सामने एक खंभा था तो आपको उस फिल्म को देखने के लिए गर्दन निकालकर उस खंबे को किनारे करके देखना पड़ता था गर्दन निकालकर मतलब गर्दन उठाकर नहीं मगर गर्दन घुमाकर देखना था अब साहब हमारी बेटी जो थी वो थोड़ी देर तक तो निश्चिंत रही उस फिल्म में देखती रही गाना बजाना कुछ हो रहा है परंतु थोड़े समय के बाद उसका दिल उचट गया और आपको ये बता दें कि उस जमाने में ये था कि अगर बिजली आएगी तो पंखे चलेंगे और बिजली नहीं आएगी तो पंखे बंद हो जाएंगे मगर फिल्म चलती रहेगी जैसा होने का नियम होता है बिजली चली गई और पंखे बंद हो गए पंखे बंद हो गए तो जो हम लोग जैसे दर्शक थे हम लोग तो बर्दाश्त कर पाए क्योंकि सामने जितेंद्र और शायद श्री देवी जी थी वो नाच गाना चल रहा था परंतु तो बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ उसने थोड़ा अपना विरोध प्रकट किया उसका विरोध क्या था थोड़ी ऊंची आवाज में रोना गाना तो हम लोग ने कहा कि भाई इसके लिए हम लोग कुछ सामान लाए थे एक पानी की बोतल थी हमारे हाथ में उसको पानी की बोतल से थोड़ा पानी दिया पानी की बोतल और उसका ढक्कन देखते ही उसको खुशी हुई और उसने उस ढक्कन और पानी की बोतल से खेलना शुरू कर दिया <coughs> थोड़े समय के बाद उसने अपनी मां के हाथ से पानी की बोतल ले ली और वहीं ज़मीन पर बैठ गई हम लोग देख रहे थे कि वो बच्ची पसीने से तरबतर हो रही है तो उसकी मां ने उसका जो फ्रॉक शायद पहने हुए थी वो उतार दिया थोड़ी देर के बाद उस बच्ची ने उस पानी को थोड़ा अपने ऊपर छीटा थोड़ी उसको ठंडक मिली होगी कुछ बेचैनी कम हुई अभी तक हम लोग फिल्म देख रहे थे और हम लोग मना रहे थे कि भाई ये फिल्म जल्दी से जल्दी ख़त्म कम हो फिल्म छोड़कर जाने का तो कोई नियम ही नहीं था यह संभव ही नहीं था कि फिल्म बीच में छोड़ दी जाए वो तो अक्षम्य अपराध जघन्यतम अपराध हो सकता था थोड़ी देर और बीती। उसके बाद उस बच्ची ने वो पानी से नहाना शुरू कर दिया थोड़ी देर में बच्ची पूरी गीली हो गई गी। और बिजली आ गई बिजली आ गई तो पंखे चलने लगे पंखा चलने लगा तो थोड़ी गर्मी कम हुई मेरी पत्नी को लगा कि इससे तो बच्ची की तबीयत खराब हो जाएगी उसने मुझसे कहा कि बस बहुत हुआ अब चलो बाहर मैंने कहा बाहर सिनेमा छोड़कर उसने कहा जी हाँ बच्ची की तबीयत खराब होना ज्यादा बड़ी बात है सिनेमा कोई खास बात नहीं और साहब जितेंद्र जी और श्रीदेवी जी को छोड़कर हम लोग बाहर चले आए तो इस तरह से पहली बार हम लोग कोई फिल्म आधे रास्ते में छोड़कर चले गए अब आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ ये इससे पहले की घटना है उस समय तक शादी ब्याह नहीं हुआ था मगर हमारी एक बहन है मतलब आजकल तो उनको कजिन कहेंगे मगर हम लोग तो उनको बहन ही कहते थे क्योंकि वो मौसी की बेटी उनकी शादी हुई हमारे मतलब बचपन समाप्त हो चुका था उस समय की वो पहली शादी थी जिसमें कि हम कुछ समझ सके कि हाँ मतलब शादी ब्याह क्या हो रहा है और उसमें कुछ काम करना और ये सब चीज़ें थी और बहन थी तो सबसे बड़ी बहन उनका विवाह हुआ हम लोग को बहुत अफसोस दुख रोना गाना सब जब उनकी विदाई हुई तो बरेली शहर में ये शादी हुई थी जब उनकी विदाई हुई और गाड़ी निकली वहाँ से अब साहब हम सब भाई बहन भाँव भाँव करके रो रहे थे हमारे एक और हमारे मौसले भाई अशोक दादा वो हम लोग से थोड़े बड़े थे और उस समय वो नौकरी चाकरी में भी लगे हुए थे हम लोग तो खैर बेकार ही थे पढ़ाई शायद कर रहे थे या बेकार थे तो उन्होंने जब सब बच्चों को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम लोग रोना वोना बंद करो वो खुद में आंसू उनकी आंखों में थे उन्होंने कहा बस रोना वोना बंद करो और चलो तुम लोग को फिल्म दिखाने ले चलते हैं साहब आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि सारे रोते हुए बच्चों के आंसू थम गए और हम लोग ने अगल बगल वालों की घड़ियों की तरफ देखना शुरू किया हम लोग ने कहा कि दादा छह तो बच चुका है ये वाला शो तो नहीं मिलेगा दादा ने कहा चलो तो सही देखते हैं कितनी देर मिलता है कितनी देर नहीं खैर साहब दादा हम छः सात बच्चों को लेकर दो रिक्शों में बैठकर कर हम लोग गए मुझे याद नहीं बरेली का सिनेमा हॉल कौन सा था मगर वो अच्छा नया बना हुआ सिनेमा हॉल था और उसके सामने किप्स नाम का रेस्टोरेंट था तो दादा हम लोग को ले गए उन्होंने पहले हम लोग को कुछ शायद मिठाई समोसा वग़ैरह खिलवाया और उसके बाद 9 बजे वाले शो में हम लोग सामने सिनेमा हॉल में चले गए आपको बता दूं वो सिनेमा बहुत वो फिल्म बहुत ही मशहूर फिल्म है और हम लोग भी बहुत खुश थे कि हम लोग वो फिल्म देखने जा रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोग के मनपसंद हीरो अमिताभ बच्चन साहब थे उस फिल्म का नाम था सौदागर अब साहब हम लोग सोच रहे थे कि सौदागर में अमिताभ बच्चन साहब अच्छी पिटाई करेंगे हीरो विलन की और बढ़िया नाच गाना अमिताभ बच्चन साहब का देखने को मिलेगा साहब फिल्म शुरू हुई बंगाल की बातें और धीमी गति से चलता हुआ संगीत मुझे याद आता है कि उसमें शायद नूतन हीरोइन थी और पदमा खन्ना का भी कुछ रोल था अच्छे गाने हैं अब तो शायद मुझे गाना याद नहीं है मगर कुछ सजना है मुझे ऐसा गाना था आपको ये बता दूं ये गाना मैंने अब सुना है मुझे फिल्म में ये गाना देखने की याद नहीं है दस 15 मिनट फिल्म चल चुकी ये समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन साहब भले ही लुंगी पहने हैं मगर वो मारपीट नहीं करने वाले क्योंकि वो अजीब एक खामोश टाइप का रोल था उनका सो गए साहब हम और सोते ही रहे कब इंटरवल हुई पता नहीं दादा ने भी कुछ हम लोग को खिलाने पिलाने के बारे में नहीं पूछा फिल्म खत्म हो गई होगी दादा ने हम लोग को हिलाकर उठाया कहा कि अरे तुम लोगों ने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए तुम सब सो रहे हो पता चला कि पूरे पांचों छओ बच्चे सब सो रहे थे हम लोग ने पूरी फिल्म सोकर गुजार दी पहली बार किसी फिल्म में सोकर फिल्म गुजारी गई सौदागर फिल्म वैसे आपको यह बता दू कि अशोक दादा भी उस फिल्म में सो गए थे और उनको गेटकीपर साहब ने आकर उठाया था जबकि वो लोग हम लोग बैठे रह गए और पूरा हॉल खाली हो गया था अब तीसरी घटना यह घटना मेरी नहीं है परंतु यह मैंने सुनी है फिल्म का शौक मेरे माता जी पिताजी मेरे ससुर साहब और मेरी सास जी ये चारों व्यक्ति लखनऊ शहर में आ, शायद निराला नगर से स्वामी रामकीर्ति प्रतिष्ठान की ओर जा रहे थे जो कि जहाँ जाने के लिए वहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि संतों का सत्संग होना था यानी कि कोई धर्म कर्म का की बातें ये सब होना था और निराला नगर से वहां तक जाने के लिए उनको बीच में हज़रतगंज से होकर गुजरना था अब साहब कार में बैठे हुए थे हमारे ससुर साहब चला रहे थे हमारे पिताजी आगे बैठे थे मेरी माताजी और सास और मेरे छोटे साले साहब वो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी हज़रतगंज से गुजर रही थी इतने में मेरी माताजी जो फिल्मों की बेहद शौकीन थीं, उन्होंने देखा बगल में एक सिनेमा हॉल दिखाई पड़ा हजरतगंज में मुझे पता नहीं कौन सा सिनेमा हॉल था मगर वो कोई सिनेमा हॉल उनको नजर आया और उसमें अर्थ नाम की फिल्म लगी हुई थी उन्होंने मेरी सास जी से पूछा बहन जी फिल्म देखेंगी सास जी थोड़ी दब्बू प्रवृत्ति की थी और हमारे ससुर साहब सामने गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे तो मगर उन्होंने कहा देखिए ढाई बज रहा है हम लोग तीन से छः का शो देख सकते हैं उन्होंने कहा मगर हम लोग निकले तो रामतीर्थ प्रतिष्ठान जाने के लिए अरे माताजी ने कहा कि भाई कहाँ आप संतों का प्रवचन सुनने जा रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट होगा उन्होंने कहा संतों का प्रवचन टाइम वेस्ट हमारी माता धर्म के मामले में उतनी ही पक्की थी जितना मैं आज हूं तो उन्होंने कहा फिल्म देखना है कि नहीं देखना है सास जी बोली देखना है माताजी ने पिताजी से कहा कि सुनिए हम लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं पिताजी तो शायद मैं पहले आपको बता चुका हूं उनका गुस्सा हमेशा कहां रहता है नाक पर रखा रहता है तो नाक पर रखा हुआ था उन्होंने ससुर साहब से कहा कि भाई साहब गाड़ी रोकिया हजरतगंज में बीच सड़क पे गाड़ी रोक दी गई और इन लोग से कहा उतरो इन्होंने कहा अरे गाड़ी किनारे तो कर लो उन्होंने कहा यहीं उतरो माता जी आराम से उतरी हमारी साहस थोड़ा हिचकिचा रही थी ससुर साहब बेचारे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे उतरे हमारे छोटे साले साहब उस वक्त बच्चे थे उनको भी उतार लिया गया इन्होंने दरवाजा बंद किया गाड़ी चली गई दोनों सखियां सिनेमा हॉल बच्चा पीछे पीछे और लखनऊ में अर्थ फिल्म देखी गई आज भी माताजी तो नहीं हैं साले साहब काफ़ी बड़े अधिकारी होकर शायद अब इस बात को याद भी नहीं रखना चाहते कि उन्हें ज़बरदस्ती फिल्म दिखाने ले जाया गया था परंतु तो हमारी सास ये आज भी याद करती है कि बहन जी न होती तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम वो फिल्म देखने जाते तो साहब ये थी फिल्में और फिल्मों की बातें फिर कभी आगे कितना प्यारा वादा है इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मोहे समार ओ साथिया